धन्यार यह वीडियो है Right to Recall Basic Information के उपर आ, Right to Recall का पूरा Manifest आपको मिलेगा RahulMahita.com 301.h.htm मैं फिर से बोलता हूँ RahulMahita.com 301.h.htm H dot html और अंग्रेजी में मिलेगा three zero one dot html और इसमें पचपन जितने चैप्टर हैं ये जो वीडियो है वो है चैप्टर two चैप्टर six के ऊपर इसमें मुख्य वीडियो है right to recall basic के बारे में कि right to recall क्या होता है कैसे काम करता है तो Right to Recall की परिभाशा क्या है? Right to Recall यानि की ऐसी प्रोसीजर, ऐसा तरीका कि जिसके द्वारा प्रजा, राजा या मतला प्रधान मंतरी, MP, MLA, राजवर्ग के किसी भी अधीकारी को नौकरी से निकाल सके. जैसे अमरीका में नागरीकों के पास Right to Recall Governor है, Right to Recall Police Commissioner है, Right to Rec कि अमेरिका में यदि नागरिकों को पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकालना हो तो पीएमसीएम हाईकोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट जज एमपीएमएल किसी को कम्प्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलग-अलग जिलों में थोड़ी अलग-अलग प्रोसीजर है, लेकिन उस प्रोसीजर के मुताबिक साबित कर दे कि भाई ये एक लाख का जिला है और � もう、police commissioner が起きてる。今、アメリカは、police の corruption が起きてる。しかし、私は、アメリカは、もう、そういうことがあります。そういうことがあります。そういうことがあります。そういうことがあります。 どういうに言うか、どういうふうに言か、どうにか、どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どに言うか、どういどか、い言か、か、どか、か、 उसका रीजन क्या है कि वहाँ का पुलिस कमिश्नर है वो निरंतर ट्रैप रखता है वो निरंतर ट्रैप रखता है तो पुलिस कांस्टेबल ने जब मुझे रोका तब उसके मन में एक लटकती तलवार थी कि कहीं ये आदमी कमिश्नर का एजेंट तो नहीं है ना ये उसने कैमरा वैमेरा सब छिपा के रखे होंगे और मैं यदि कुछ भी उ तो अब मेरे माइंड में ये सवाल आया कि भाई पुलिस कमिश्नर यहाँ का क्यों ट्रैप रखता है अपने पुलिस कमिश्नर की तरह टारगेट क्यों नहीं देता भारत का पुलिस कमिश्नर है वो हर एक पुलिस अधिकारी को टारगेट देता है कि हर मैंने इतना कामा के ला आधा तुरा खादा मैं रखूँगा वरना मैं तेरी ट्रांसफर कर � और अमेरिका का पुलिस कमिश्नर है वो 24 घंटे निरंतर ट्रैप रखता है तो उसकी वजह मुझे वहाँ 1997 में पता चली कि वहाँ नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है इसलिए पुलिस कमिश्नर खुद रिश्वत लेने से डरता है कि भाई रिश्वत ली और बड़े गुंडों को यदि पनपने दिया तो लोग मुझे न� しかし、のように見えますが、1つのコンスタは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2つのコンスタントは、2ンスタントは、2つコンスタントは、2つのコンスントコンスタントは、2つのコンスントは、2つのコンスントは、2つのコンスタントは、2つのコンントは、スタントは、2つコンスタントは、2つのコンスタントは、2つ पुलिस कमिश्नर के ऊपर डिसिप्लिन है तो एक पूरा लूप कंप्लीट हुआ ऐसा नहीं है कि कमिश्नर के ऊपर कोई और आदमी है उसके ऊपर कोई और आदमी है और उसकी वजह से सब तंत्र ठीक से चलता है पिरामिड की वजह से कभी तंत्र ठीक नहीं चलता क्योंकि पिरामिड के ऊपर जो 10-15 आदमी होते हैं एक आदमी के पास तो इ तो एक लाख अफसरों के ऊपर तुमने 10,000 अफसर का पिरामिड रखा, उसके ऊपर फिर 100 अफसर का पिरामिड रखा, उसके ऊपर फिर 11 जनरलोकपाल रखे, तो उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि पूरी दुनिया संभाल सके, तो उनके नीचे के आदमी भी करप्शन बढ़ जाते हैं और वो 11 में से भी एक टाइम पे बाद ती राजा या प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट का जज या उसके अधिकारी को नौकरी से निकाल सकते हैं। अमेरिका में नागरिकों पे राइट टू रिकॉल प्रेसिडेंट नहीं है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज नहीं है, लेकिन राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट जज है, राइट टू रिकॉल गवर्नर है। अमेरिका में क どうしても、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた a あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ o た e あなたはあなたはあなたはあな p はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ l たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな m p あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな सवाल आता है कि जो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट हमें पब्लिश करना है, वो क्या होना चाहिए? और इसके जो विरोधी हैं, अलग, विरो, अलग विरोधी इसके अगेन्स्ट अलग-अलग तरीके सही गलत जवाब देते हैं, उनका क्या फोड़ है? जैसे राइट टू रिकॉल के विरोधी अक्सर ये कहते हैं कि ये तो अमेरिका की प्रोसीजर、है. ये भारत में नहीं आनी चाहिए। ये अमेरिका के लोगों के लिए ठीक है? भारत के लोग इस प्रोसीजर के लायक नहीं हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका की प्रोसीजर है। राइट टू रिकॉल के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में दयानंदन सरस्वती जी ने कहा है, दयानंदन सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्र राजा प्रजादिन होना चाहिए और यदि राजा प्रजादिन न हुआ तो जैसे मासारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं, वैसे वह राजा अन्यायी खुशर से दंड करके प्रजा को लूट लेगा और इस तरह से राज्य का नाश होगा। अन्यायी खुशर से दंड बनाके यानी ऐसे-ऐसे गोल-गोल कानून बनाएगा कि वो कानून आम आदमी से आम व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 दयानंद सरस्वती जी ने ये बात 1870 में कही थी कि यदि राजा प्रजादिन न हुआ कि कि राजा प्रजादिन होना चाहिए और यदि राजवर्ग प्रजादिन न हुआ तो जैसे मासारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं यह राजा अन्याय कूसर से दंड करके प्रजा को लूट लेगा प्रजा को लूट लेगा प्रजा कमजोर हो जाएगी राष्ट्र नाका नाश हो アハウェセリエンジョキハジャローラコサルプランアグランテト、ライトウェコウォーラジャコ、プラジャーディンバナネカエク、プロジャーエク、タリाヘア、アッパジャーディン、ラジャー、アニ、ライトウェコウキバー、ハマレシアスクロメ、ハジャロサルプाンニヘアニ、アイエ र ー、アメリカキネイエバーダाヘア、ヨスバス क アメドコナチェエエエキハマリバーコアメリカネスウィेーキアアアアッキュシロゴカカカカネイエ、メा र ンナビヘア、キエバーバー、アメリカゲエ、カセ कि 1760 में 1757-1760 के आसपास 1757 में जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया, तो उसने बंगाल-बिहार उस एरिया की जितने भी पुराने धार्मिक संस्थान थे मंदिर थे, वहां से उसने संस्कृत की जो प्रतिलिपियां थीं, जिसकी पूरे भारत में मुश्किल से दो-पांच कॉपियां ऐसी रैयर प्रतिलिपियां या तो लूट ली या तो खरीद ली जो भी है उसने पूरे बंगाल बिहार के एरिया में से प्रतिलिपियां इकट्ठी करके वो सारी प्रतिलिपियां दो तीन कुछ इतिहासकार बोलते हैं सात जहाज भर के उसने लंदन भेजी थी और वहाँ से फिर जो धनिक थे अमेरिका के धनिक लंदन के धनिक उन्होंने खरीद के क तो काफी लोगों का मानना है मेरा भी मानना है कि जो अथर्वेद के आधार पर जो ऋषि मुनियों ने जो टिप्पणियाँ लिखी थीं वो टिप्पणियों की प्रतिलिपियाँ जब लंदन अमेरिका गई और वहाँ से राइट टू रिकॉल का कानून अमेरिका में आया खैर ये राइट टू रिकॉल की बात उसके बाद 1925 में अहिंसा मूर्� चंद्रशेखर आसाद भगत सिंह इनको महात्मा चंद्रशेखर आसाद महात्मा भगत सिंह कहता हूँ सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस कहता हूँ मोहन भाई को मैं दुरात्मा गांधी कहता हूँ वो उसके लिए ऊपर पूरा एक अलग वीडियो है कि मोहन भाई क्यों दुरात्मा थे पूरा उनका कारोबार अंग्र कहा था कि भाई तुम मोहन भाई को पैसा देना क्योंकि उनकी दुकान चलेगी तो ये भगत सिंह का मार्केट का मुक्त हैगा मतलब भगत सिंह का प्रभाव कटेगा महात्मा लाल आचार्य का प्रभाव कटेगा वगैरह महात्मा चंद्रशेखर आसाद ने 1925 में कहा था कि हम जिस भारत की स्थापना करना चाहते हैं उसमें right to recall होगा क्योंकि यद मातमा चंद्रशेखर आजाद, उनके गुरु मातमा सचिन्द्रनाथ सानियाल और मातमा रामप्रसाद बिस्मिल ये तीन आ, महा तीन शहीदों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट बनाया था, जिसको कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मीज मैनिफेस्टो, जो उन्होंने संस्था की स्थापना की थी, जिसमें भगत सिंह दो साल बाद जुड़े, 1 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट या मेनिफेस्टो उसमें उन्होंने 1925 में कहा था कि हम जिस भारत गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल ना हुआ तो डेमोक्रेसी चुनाव एक मजाक बनकर रह जाएगा जो बात आज हम イティアスキー・ポストキレーヴァレンのシャーパン・シャーオメ・ポストキレーヴァジのシャーパン・シャーオメ・ポストキレーヴァレンジのシャワー・ラー・ガーゼーケ・チャムチェーティー、ウンコ・プロモーション・チャイエタ、ポジション・チャイエティー、ジャワー・ラー・ガーゼーヴァレンジ、イティアスメリコーキ、コングレスニー・アザディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・アーヴァレンジ、バーヴァレンジ、アップ・グヴォール・グル、ティジェ・グヴァー कर किजिए HR-A Hindustan Republican Association Right to Recall तो आपको HR-A का जो 1925 का founding manifesto document मिल जाएगा जिसमें ये मिलेगा वरना जितने ये paid historian है वो तो इस बात का जिकर करने से भी गभराते हैं क्योंकि उनको जो पूरा history का racket है circle है उसमें इस बात की उनको अंदर से मनाई की गई है もう一つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2 ाの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、1919年から1923年に、2つの間に、2つの o に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、2つの間に、ेつの間に、2つの間に、2つ द िに、ाつの間े 2つの間に、2 ेの間に、2 ेの間に、2つの間に、2つの間に、19199 वो चुनने के महीने हफ्ते में अंग्रेजों के एजेंट बन के रिश्वत खोरी करने लगे ऐश्वर्या की जिंदगी बिताने लगे और अंग्रेजों की चापलूस बन गए तो एक प्रत्यक्ष अनुभव उनको हो चुका था और दूसरा मातमा सचिन्द्र सानियल बहुत ही विद्वान आदमी थे उन्होंने कई देशों के कई दुनिया भर के मतलब विद्वान यूरोप के अलग-अलग क्रांतिकारी उन्होंने भारत के जितने भी पुराने ग्रंथ चे थे वेद सत्यार्प्पकाश इन सारे ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया था वो बहुत ही विद्वान आदमी थे उस जमाने में वो चार भाषाएं जानते थे अंग्रेजी हिंदी तो जानते ही थे साथ में जर्मन और फ्रेंच भी जानते थे और उन्होंने चुनाव नहीं, चुनाव तो पांच साल में एक बार चुन लिया और चुनाव आप चुनाव से जज में क्या फर्क पड़ेगा? वो तो 25-30 साल की उम्र में जज बना, 60 साल तक रिटायर नहीं होने वाला, वो तो पैसा कितना खी, रहेगा आपसे? पुलिस कमिश्नर को क्या फर्क पड़ता है इलेक्शन से? 25-30 साल की उम्र में आईपीएस में आ しかし、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、アナ、アルヴィン・ガンディ、アル・スプラムリアン・スワミ、ジャスク、ローゲージ、アカテェ、アカテェ、アカテェ、アカテェ、アメリカ、アメリカ、アカテェ、アメリカ、アカテェ、アカテェ、アカテェ、アカテェ、アカテェ、アカテェ、アカテェ、アカテェ、アカテェ、アカ、アカテェ、アカ、アカテェ、アカ、アカテェ、アカ、アカテェ、アカテェ、アカテェ、アカテェ、アカテェア、アカテェアカ i ェアメリカア e リカアカテェア、アカテェア、アカテェア、アカテェアカテェアカテェアカテェアカテェアカアカテェアカアカテェアカアカテェアカアカテェアカテェアカテェアカテェアカテェアアカテェアアカテェアアカテ a アアカテェアアアカテア、ア、アカテア、 では、right、「r ा g h t to recall」は、「まぁーたまーちゃんाしゃーかーあざーねーきゃーたまーたまーさきんらー्ーさんやーねーきゃーたまーたまーあんぷらさーですみんねーきゃーた。で क right to recall」は、1946年、1946年、Draft Constitution of India の時に、「まぁーたまーたまーたまーたま न たまーたまーたまーたまーたまーたまーたまाたま क たまーたまーたまーたまーたまーたまーたまーたまーたまー साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो भी हैं भारत में कुछ 30-35 कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहती हैं, उसके सारे एमपी राइट टू रिकॉल के विरोधी हैं। सारे एमपी राइट टू रिकॉल क्योंकि उनको माल खाना है। चुनाव कौन एमपी बोलेगा जो-जो? चलो 100 में से � でも、それはもう一つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つ2つの間に2つの間に2の間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間に2つの間2つの間2つの間2つの間2つの間2つの間2つの間2つの間2つの間2つ2 2 2 2 2に では、この3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの पर जयप्रकाश नारायण ने 1975 में राइट टू रिकॉल का 1972 से लेके 1977 तक राइट टू रिकॉल का बहुत प्रचार किया था। उनके जितने भी शिष्य हैं, लालू यादव, मुलायम यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, फिर ये शरद यादव, ये सब जयप्रकाश नारायण के शिष्य थे, एक दिन राइट ट� और वो सब 1977 में एमपी बने राइट टू रिकॉल के मुद्दे पे देश ने 550 एमपी जो थे 545, 543 टू बी एक्सिड उनमें से 380 बदल दिए थे 1977 के पार्लियामेंट में 545 एमपी जो थे उनमें से कुछ 300 साढे 300 380 जितने एमपी फर्स्ट टाइम आर थे लालू यादव कुछ 30 साल की उम्र में पहली बार एमपी बने � もう一つことは、 i g h t a Party の1977のジ anta Party の manifesto は何ですか प्रेसिडेंट और चेयरमैनों और जनता पार्टी 1977 में जीतकर आई वो एक ऐतिहासिक घटना थी तो जनता पार्टी का 1977 का मैनिफेस्टो आप अपने वेबसाइट पे डालो वो डालने से मना कर रहे हैं क्योंकि उसमें राइट टू रिकॉल का बात की है और वो राइट टू रिकॉल का विरोध करना चाहते हैं क्योंकि भार कि 1999 में ये साध्वी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी क्योंकि सोनिया गांधी ने यानी मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों ने कहा था कि आप सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करो हम उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे और 1989 में इन्होंने भारत में वीटीओ की सारी शर्तें मा�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 स्टालिन ने भी राइट टू रिकॉल का समर्थन किया था 1937 में उन्होंने पूरी स्पीच मैंने अपने चैप्टर टू में दी है कि जिसमें स्टालिन ने कहा था कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए आप गूगल कीजिए स्टालिन राइट टू रिकॉल आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स फ्रे� 最後の1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの e つの1つの1つの1 1つの o つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つのの1つの1つの e つの1つの Do away with old r e p r e s s i v e machinery previously 言うこ s を言 a ことを言う t とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを i うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ t を言うことを言うことを言う e c を言うことを言うことを a n ことを m うことを言うことを言うこと e 言うことを言うことを言うこ a を言うことを言うこと a 言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 a こと a 言 a ことを言う t o を言うことを言うことを言うことを言うこと a 言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ でも、が何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何्言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、ाを言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何 どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういとか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どいうことか、どういうこ でも、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、a の人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、マーマ・チャン・ラシェカ・アサン・ネキアタ、マーシー・ダイアナン・サラ・スワティジー・ネキアタ、フレディック・エングス・ネキアタ、この人は、この人は、こ o m は、o n s e n の e は、この人は、この人は、m の人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、この人は、 10-15 सुपरवाइजर है, फैक्ट्री में 2-5 मैनेजर है, एक दो फैक्ट्री के डायरेक्टर वगैरह आपके अंडर में, और एक एक सरकार कानून बना देती है कि भाई एक भी मजदूर को आप 5 साल तक नौकरी से नहीं निकाल सकते, जो मैनेजर, डायरेक्टर वगैरह हैं उनको आप 60 साल तक की उम्र तक नौकरी से नहीं तो फैक्ट्री के अंदर इंदिसिपलिन, दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार बढ़ेगा या कम होगा? जाहिर है बढ़ेगा। लेबर गिनेगा ही नहीं आपको आपका मालिक बन पड़ेगा। तो जिस तरह से आप फैक्ट्री के मालिक हो, तो आपके पास ये पावर जरूरी है कि आप फैक्ट्री के लेबर को नौकरी से निकाल सको। यही बात हम प パーティーガーとカソジェセゴミファシニオキティンチャーサルタク。Supreme Court ke ジャネト、ヤタカディティー、ケアアドミネアンサーキティンルキオペバラカーキアンタサーキアンタサーキウスコベルディウスネアンプラエビデンスダ、ビデオビデンサーワーアンミキドスリビビクルティエティケオキディビデオタタタウスカト、ポリスワーナンジャブスコ、ドベチャータ、コンケ、ドベオ、ウォソプト、ニクレスア0 0ウスケ、ラッがペイ、ドソビデ アラガーデシ Vietnam、Philippines、Pakistan、India、Bangladesh、ラガーデショー d e o ニクレー、オーグルトゥンルルギオケビビデンタ、ヒジメキ、サジャウィティ、ジンジャ、サジャアオスプリムコッカ、ジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジ बहुत रईस आदमी था 200-300 मिलियन डॉलर का पार्टी था तो सुप्रीम कोर्ट का जज जिक नाम देता हूँ मैं उसका खरे आके 15 मिनट में वो आदमी को बेल दे दिया वो आदमी देश छोड़के भाग गया तो उसने क्यों बेल देने की हिम्मत की मजाल कैसे हुई सुप्रीम कोर्ट के जज के बच्चे की उसको बेल दे दिया क्यों どういうことですか मैं right to recall की procedure पर आऊंगा पर उससे पहले एक बात कहनी है कि right to recall की movement को आगे बढ़ाने का तरीका है कि आप procedure draft को ठीक से समझे क्यों कि right to recall के जो विरोधी है जैसे अरविन गांधी है या अन्ना है या सुब्रमानियम स्वामी है या अडवानी प्रणव मुखरजी मैं आपको प्रोसीजर ड्राफ्ट की एक-एक क्लॉस बढ़के सुनाऊंगा कि, बढ़ कि इससे ना खर्चा आएगा ना इससे अर्थस्थिति आएगी। राइट टू रिकॉल पीएम का खर्चा 200 करोड़ से कम है और अस्थिरता बिल्कुल नहीं है। राइट टू रिकॉल एमपी का खर्चा 90 लाख से कम है सारा खर्चा मिला के terrorist どういうことですか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 メリーユーザーズが大好きです。コピーターが大好きです。今、大好きです。これは大好きです。今、大好きです。今、大好きです。今、大好きした今、大好きです。 मातमा भगत सिंह की पूर्ण स्वराज की मांग को रफा दफा करने के लिए तो इस तरह से अन्ना और अरविंद गांधी क्या धंधा कर रहे हैं कि वह राइट टू रिकॉल की बात करके राइट टू रिकॉल वालों को अपने कार्यों खींचेंगे और फिर उनको लोकपाल के धंधे पर लगा देंगे या तो बोलेंगे यह तो बहुत इम्प्रै パイエキとカンペジャーケイトラゴギキパイヤチェイエイアピッナドゴゲナギバイサイクルカパイヤドウエアカカパイヤドウエアコンシカカパイヤドウエアサイエキジャーケイカカカパイヤドウエアカパイヤドウエアキジャーケイカカパイヤドウエアカパイヤドウエアキジャーケイカパイヤドウエアカパイヤドウエアキジャーケイカパイヤドウエアカパイヤドウエアキジャーケイカパイヤドウエアキジャーケイカパイヤドウエアキキキャー तो right to recall के साथ position का नाम नहीं देंगे उसके बाद वो हमेशा एक जूट फैलाएंगे कि right to recall unconstitutional है इसके लिए जब तक constitution में सुधार नहीं होगा तब तक right to recall नहीं बनेगा वो जूट है right to recall सिर्फ gazette में छापने की जरूँत है कोई constitution में सुधार की जरूँत न MP, MLA तक, right to recall की बाद PM, CM तक मतले जाओ, right to recall Supreme Court जट तो होना ही नी चाहिए, ये जूठे recallist है, बदमाश recallist है, वो right to recall moment को खतम करना चाहते हैं, इस तरह जी जूठ बोलते हैं, अमरिका में right to recall high court जज है, क्यो right to recall, judiciary पे right to recall नहीं हो सकता है, अमरिका में right to recall police commissioner है,、right、है। महाँ पे ज、right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 BJP が voted で、このま Congress が1つのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このままのパーティーで、このまままのパーティーで、このまままのパーティーで、このまままのパーティーで、このまままままのパーテーティー ファッタキバイサブセカムブレイアサブセチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチ BJP が VORDETA、BJP が VORDETA、VORDETA、VORDETA、VORDETA、VORDETA、v o r d e t o VORDETA、VORDETA、VORDETA、v o i d e t a VORDETA、VORDETA、v o r n g t a c o i d e t a VORDETA、VORDETA、VORDETA、v o r d e I a VORDETA、v o i d e t a v o r n e t a VORDETA、VORDETA、VORDETA、VORDETA、VORDETA、v o r e a VORDETA、VORDETA、v o d e t a v o d e t a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 みんながフリーで100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で1 100 0 0万円で1000 500 ke, ge, vote i, a vote, 1000円で1000円で1000円で1000円で1000円で1000円で1000円で1000円で1000円で1000円で メダルクラス・ウォーター・トゥテンガ、バーナーク、ドーカー・オジンネ、メダルクラス・ウォーター・トゥテンガ、ジェセキ、ビジェビキ、チー・シー・カムジャー、キャリアンカ・ロジカ。ウンカ・ジョーカー・ランカレー、レキノ、ウ、ライト・ウィーコー・モメント、コ・カセトー・レ、キオ、バーバー・ボーテンキ、ライト・ウィーコー・ピーム、ニオナチェ、ア、right、クトゥトゥンコ・フォーン・カー・キ、プシュー、マカ・ホンガキア、メリバペウィシュアス、ニキジェ。 मैं साफ आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अरविंद गांधी पे जितने भी आरोप लगाएं आप एक भी भी आरोप पे विश्वास मत कीजिए उनको सीधा फोन करके या फेसबुक पे मैसेज डालके पूछ लीजिए कि भई आप राइट टू रिकॉल का एमपी का ड्राफ्ट कब देने वाले हैं राइट टू रिकॉल जनलोकपाल का उन्होंने विर सरपंच बिग जाएगा तो क्या होगा तुम्हारी गतर खराब होगी सड़क खराब होगी देश तो नहीं बिकेगा जनलोकपाल पीएम या सुप्रीम कोर्ट का जज बिग गये तो पूरा देश बिग जाएगा तो राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज पहले होना चाहिए राइट टू रिकॉल पीएम पहले होना चाहिए राइट टू रिकॉल जनलोकपाल पहले यानी कि अमेरिका में करप्शन कम क्यों है क्योंकि वह राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वहाँ एजुकेशन क्यों इतना अच्छा है भारत से काफी अच्छा है क्योंकि वह राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इतने जितना पैसा एजुकेशन में जाता なんで、このようなものを考えていに、このようなものを考えているときに、このようなものを考えているときに、このようなものを考えているときに、このようなものを考えているときに、このようなているときに、このようなものを考えいのようなもを考えいるときに、このようなものをいるときに、このようなものを考えているときに、このようなものをいるのうなものを考えているときに、このようなものを考えていとのよのを考えているに、このようなものを考えてとに、ようなものを考えてるときに、このよているに、ようなものを考えるときに、このよるときに、このようを考えていると अर्विन गांधी भी बोलते रहते हैं कि Right to Recall PM का भहुत खर्चायागा, इसलिए Right to Recall PM नहीं होना चाहिए, वो मेरा दूसरा वीडियो है इसके उपर, और Right to Recall में जो जूठे Recallist है, जो कि ड्राफ्ट नहीं देते, जो Right to Recall PM का विरोध करते हैं, Right to Recall सर्फपन तक की बात क